दर्शन सांख्य दर्शन परिणाम के भेद धर्म लक्षण और अवस्था के भेद से परिणाम तीन प्रकार का है पहला धर्म परिणाम धर्म के अभिभव तथा प्रादुर्भाव से धर्मों में जो परिणाम होता है उसे धर्म परिणाम कहते हैं जैसे पृथ्वी आदि भूतों का गाय या घट धर्म परिणाम है दूसरा लक्षण परिणाम धर्मों के भूत वर्तमान तथा भविष्य रूप को लक्षण परिणाम कहते हैं इसमें समय के परिवर्तन का वह वैलक्षण्य है तीसरा अवस्था परिणाम विद्यमान वस्तु में अवस्था के कारण वह लक्षण वैलक्षण्य होना अवस्था परिणाम है जैसे घट का नया तथा पुराना होना या गाय का शुषित्व बाल्य कौमार वार्धक्य आदि अवस्था परिणाम है ये परिणाम प्रत्येक प्रतिक्षण जड़ वस्तुओं में होते रहते हैं और ये इतने सूक्ष्म हैं कि शब्दों के द्वारा इनका वर्णन करना संभव नहीं होता इस परिणाम के स्रोत में अंधकार के गर्भ में छिपा हुआ अनागत वर्तमान हो जाता है और वही फिर भूत होकर अव्यक्त रूप में विलीन हो जाता है यह प्रक्रिया अनादि और अनंत है इसका कभी विराम नहीं होता इसी अवस्था को अव्यक्त या मूला प्रकृति कहते हैं अनागत का अव्यक्त अवस्था से व्यक्त में अर्थात वर्तमान रूप में आ जाना अर्थात मूला प्रकृति से महत्व अहंकार आदि का व्यक्त होना विसदृश परिणाम है तथा व्यक्त से पुनः भूत अवस्था में अर्थात अव्यक्त रूप में हो जाना सदृश परिणाम है उपरयुक्त तीनों परिणामों में तत्व अव्यक्त से व्यक्त और पुनः व्यक्त से अव्यक्त सदैव होता रहता है धर्मों का धर्मांतर में परिणत होना अवस्था और धर्म का लक्षणांतर होना भी अवस्था ही है वस्तुतः परिणाम एक ही है किंतु भेद है स्वरूप में व्यक्तावस्था में तथा अव्यक्तावस्था में जब सभी कार्य भेद अपनी अपनी प्रकृति में लीन हो जाते हैं तब भी यह भेद होता ही रहता है इसे सदृश परिणाम कहते हैं इसका कारण है कि प्रकृति सत्व रजस तथा तमस इन तीनों गुणों की सामयावस्था है उनके गर्भ में रजस है जिसका स्वभाव है कि एक क्षण के लिए भी वह स्थिर न रहे प्रत्युत सतत चलशील ही रहे इसी चल रजस के कारण प्रकृति में परिणाम होता ही रहता है अतः प्रकृति स्वतः परिणामिनी कही जाती है मूला प्रकृति अव्यक्त है यह तीनों गुणों की सामयावस्था है अर्थात अव्यक्तावस्था में सत्व सत्व रूप में रजस रजो रूप में तथा तमस्तमो रूप में परिणित हो, होते ही रहते हैं इसमें कोई वैषम्य उत्पन्न नहीं होता परंतु यह स्मरण करा देना आवश्यक है कि कर्म की गति अनादि है अविद्या अनादि है अविद्या तथा जीव का संबंध भी अनादि है परंतु ये कर्मगति अविद्या तथा अविद्या संबंध अनित्य है इनका नाश यद्यपि परिणाम के द्वारा ही होता है तथापि नाश के लिए भी सृष्टि का होना आवश्यक है अव्यक्त रूप में रहने से सृष्टि नहीं हो सकती अब प्रश्न है कि सृष्टि होती है कैसे न्याय वैशेषिक में तो स्वरेक्षा से परिमाणु में क्रिया उत्पन्न होती है और फिर परमाणु से आरंभक संयोग के द्वारा क्रमशः सृष्टि होती है अर्थात ईश्वरिक्षा निमित्त कारण है और परमाणु उपादान समवायी कारण है सांख्य में अव्यक्त प्रकृति से सृष्टि किस प्रकार होती है वस्तुतः कारण ही क्या है इत्यादि विचार आवश्यक है कार्य कारण का स्वरूप इसी के साथ साथ यह भी विचारणी है कि कार्य और कारण में क्या संबंध है कार्य कारण से भिन्न है या अभिन्न न्याय शास्त्र में कार्य कारण से भिन्न है और कारण में कार्य अभाव है फिर भी कार्य एक किसी विशेष कारण में ही उत्पन्न होता है जिसके साथ उस कार्य का एक रहस्यपूर्ण संबंध है इस रहस्य को न्यायायिकों ने स्वभाव के अधीन कर दिया है किंतु वस्तुतः न्याय मत में इसका समाधान नहीं है सांख्य की दृष्टि सूक्ष्म है या ऊंचे स्तर पर पहुंचकर तत्व का विचार करता है अपने स्तर के सूक्ष्म विषयों के रहस्य का इसे ज्ञान है इसके मत में कार्य वस्तुतः कारण में वर्तमान है अर्थात कारण व्यापार के पूर्व कार्य कारण में अव्यक्त रूप में रहता है कार्य की उत्पत्ति और नाश का अर्थ उस विषय की सत्ता का होना तथा न होना नहीं है कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना तथा कार्य के नाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना यह भी एक प्रकार का परिणाम है जिसके कारण अव्यक्त मूला प्रकृति में अव्यक्त रूप में वर्तमान वस्तु व्यक्त हो जाती है सांख्य में न किसी की उत्पत्ति और न किसी का नाश होता है वस्तुतः उत्पत्ति और नाश दोनों ही एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का ग्रहण करना है केवल स्वरूप में परिवर्तन होता है वस्तु में नहीं इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं इस मत में यद्यपि कारण से कार्य पृथक देख पड़ता है दोनों के नाम भिन्न है तथापि वस्तुतः कारण से कार्य भिन्न नहीं है कार्य अपने कारण में ही रहता है भेद है धर्म का अतएव ये लोग भेद सहिष्णु अभेदवादी हैं इनका सिद्धांत है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह अर्थात असत से सत नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता है ईश्वर कृष्ण ने सत्कार्य को सिद्ध करने के लिए ये पांच युक्तियां दी है पहला असत करणार्थ असतः करनात अर्थात जो नहीं है असत है उसमें उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं अकरण है अर्थात उसमें कारण व्यापार नहीं हो सकता जैसे खरहे का सिंह जो असत है कभी कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता अतीव यदि कारण में कार्य असत होता तो वह कारण कभी भी उस कार्य को उत्पन्न न कर सकता दूसरा उपादान ग्रहणार्थ किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए एक किसी विशेष कारण उपादान की ही खोज की जाती है इससे स्पष्ट है कि वह विशेष कारण ही उस वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है दूसरा नहीं, वह विशेष कारण उस कार्य से किसी प्रकार संबद्ध होने के कारण ही उसे उत्पन्न कर सकता है अन्यथा नहीं अतएव उस कार्य के लिए उस विशेष कारण की शरण लेनी पड़ती है यदि कार्य उस विशेष कारण से संबद्ध न होता तो वह कारण उसे कभी व्यक्त अर्थात उत्पन्न नहीं कर सकता था कार्य से असंबद कारण कारण ही नहीं है अर्थात उपादान कारण में कार्य किसी एक रूप में अवश्य वर्तमान है तीसरा सर्वसभाव भाव यदि उपादान कारण के साथ कार्य का संबंध होता आवश्यक न होता तो उस कारण को उपादान मानना तथा उस कार्य के लिए उस उपादान की शरण लेना दोनों ही व्यर्थ होते फिर तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है परंतु ऐसी स्थिति तो कहीं देखने में नहीं आती यह अनुभव विरुद्ध है सभी वस्तुएं सभी कारण से उत्पन्न नहीं होती अतएव कार्य कारण में सत अर्थात कारण व्यापार के पूर्व भी विद्यमान है सकस्य शख्य कारणात् पहले यह कहा गया है कि मीमांसा मत में एक शक्ति पदार्थ माना जाता है कारण में रहने वाली और कार्य को उत्पन्न करने वाली यही शक्ति कार्य को उत्पन्न करती है कार्य को कारण में रहने की या कारण से किसी प्रकार संबद्ध रखने की आवश्यकता नहीं है अतः जिस प्रकार मीमांसक कहते हैं कारण में कार्य के न रहने पर भी कारण में रहने वाली शक्ति कार्य को उत्पन्न करने में नियंत्रण रखेगी फिर सभी सबसे उत्पन्न नहीं होंगे अतः सत्कार्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके उत्तर में सांख्य कहता है कि किसी कारण में कोई शक्ति है जिससे कोई विशेष कार्य उत्पन्न होता है या नहीं यह भी तो उस कार्य को देखकर कर ही कहा जा सकता है अर्थात उस कारण में उस कार्य के संबद्ध रहने से ही मालूम होता है संबद्ध रहने से उसकी उत्पत्ति होती है और संबद्ध न रहने से उस कार्य की उत्पत्ति नहीं होती अर्थात कार्य कारण व्यापार के पूर्व कारण में विद्यमान है पांचवा कारण भावात भावात्ख्य में कारण और कार्य में अभेद या तादात्मक संबंध माना जाता है ऐसी स्थिति में यदि कारण है तो कार्य भी है ऐसा मानना पड़ेगा सतरूप कारण के साथ असत कार्य में अभेद संबंध नहीं हो सकता अतएव कारण में कार्य विद्यमान है यह मानना पड़ता है इन हेतुओं के द्वारा सांख्य सत्कार्यवाद की स्थापना करता है अर्थात समस्त विश्व रूप कार्य मूल प्रकृति रूप कारण में अव्यप्तावस्था में वर्तमान रहता है